गुरु पद वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्री नंदनंदन वंदेराधिकरण गोपीजनो सामुत विन्दा मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अथो पृछा संसिधि योगिना परम गुरु पुरुष से मृियमा सर्वथा था शिला परिखित महाराज जी इनके जानकारी हो गया कि थोड़े ही दिन बाकी हैं इसके बाद शरीर छूटना है गुरुजी जी परमहंस गुरु सुखदेव गोस्वामी जी का पास ये प्रश्नों रखे थे ये ऐसा एक सवाल है जो सवाल का कोई जोड़ी नहीं है अनपैरल आश्चर्य काल थोड़ा उठाया था बात को व्याख्या नहीं किए थे समग्र मानव जाति का तरफ से ये प्रश्न क्यों नहीं आते दैट इज आवर क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कि सारे जो मानव समाज है सारे मानव समाज का समाज का तरफ से क्यों ये प्रश्न नहीं पैदा हो रहा है क्या कारण है परीक्षित महाराज का नाम का बारे में और वैशिष्ट के बारे में भी महाराज बोला सेकंड टाइम आप जब बोलोगे थोड़ा व्याख्या करोगे परीक्षित ये नाम का व्याख्या ये है परीक्षित मतलब परीक्षितो टेस्टेड परीक्षा हो गया जिसका दुनियादारी का कोई चीज में कोई लगन नहीं है भले ही पूरा पृथ्वी उसका शासन मन रहा है ये भी एक चमत्कार चीज है कभी समय मिले तो व्याख्या करें क्या कारण था पृथु महाराज अम्बरीश महाराज से लेकर जितना सारे वरे वरे भागवत भक्तों जनक राज इनकी कथा क्यों सारा दुनिया मानते हैं और हमारा घर में एक बच्चा है और बीबी तो है ही है हम है तीनों में एक दूसरे का बात मानते नहीं लेकिन ये परीक्षित महाराज के बात तमाम दुनिया मानते हैं यहां से कोई भी आदेश पालन करे सब सावधान हो जाएगा आदेश पालन करने के लिए ये परीक्षित महाराज ये नाम ही ऐसा है परीक्षित तो और टेस्ट परीक्षा जिसका हो गया और एक व्याख्या होता है वो जिन्होंने मातृ गर्भ में रहते हुए परीक्षा करते रहे कि यही की वो है जिसको हम ढूंढ रहा था यही है हाँ। परीक्षित महाराज जब गर्भ में तो उतरा का गर्भ में जब कृष्ण भगवान को देखे कैसे कैसे रक्षा कर रहा था जल के खाक ऐसे रक्षा किए गदा लेके लिखा हुआ है उसके बाद जन्म होने का बाद पैदा होने का बाद परीक्षा करते रहे कि ये की वही है जिसको हम देखा था पहले एक माने होता है दूसरा है है बड़ा बड़ा संत महात्मा सब बताते हैं जिनका परीक्षा हो चुका है मतलब उसका विषयों से लगन हट गया है आ संत महात्मा साधु के चरण में लगन लग गया है तो यही भागवत कथा सुनने का लायक है भागवत कथा अगर किसी का सामने बोला जाए तो वो एक परीक्षित ही है परीक्षित जैसा श्रोता दुनिया में नहीं मिला इसका बारे में सुंदर श्रोक है अपूर्व सब चर्चा करेंगे कभी समय हो बोले आश्चर्य बात है भगवान का कथा कीर्तन हो रहा है परीक्षित महाराज डूबे हुए हैं परीक्षित महाराज ने कोई साधारण प्रश्न नहीं किए देखो हर आदमी को मरना तो है सात दिन का अंदर ही सात दिन का मंद मंदा नहीं यहां तो परीक्षित महाराज का दर्शन है सात दिन का अंदर सब लग गया तो आप क्या सात दिन का अंदर नहीं मरोगे या तो शनिच्वर को मरोगे सोमवार को मरोगे रविवार मंगलवार बुधवार को भी तो विद इन सेवन डेज विल हैव टू डाई सात दिन का अंदर ही तो मरोगे और क्या तो ये सात दिन कौन कौन सी दिन अब मरोगे ये तो कोई पता नहीं तो आपका अंदर में भी ये प्रश्न होना चाहिए जब हर हालत में ये पक्का है कि हम मरेंगे जरूर तो ये जब हो गया तो क्यों नहीं हमारा अंदर में इसका सुझाव सल्यूशन निकालने का कोई इच्छा क्यों नहीं आ रहा है सल्यूशन क्या है वो तो भगवान श्री कृष्ण दसमंद में हम तो बता दिया मई भक्ति रही भूतान अमृतोत्ताय कल्पते मेरा ऊपर जो भक्ति करे मेरे को जो भक्ति करे उसको ही अमृत मिले और भक्ति क्या चीज है इसका डेफिनेशन भी थोड़ा हम व्याख्या नहीं करेंगे समय थोड़े ही है भक्ति किसको बोला जाता है धर्म क्या है इसका बारे में बहुत सारे तरह तरह का विचार उपस्थित किया जाता है लेकिन हमारा भागवत में सुंदर बताया है सौ बई पुंगो धर्मो यथो भक्ति रघक खजे अहितुके अप्रतिता यत्मा सुप्रसीदति बड़ा सुंदर इसका लंबा चौड़ा व्याख्या होना चाहिए लेकिन दो शब्दों में कह कहें जो सुंदर बताया सौ बोई पुंगसाम निश्चित करके जान लो यही सब जीवात्माओं के लिए सौ बई पुंगसाम परो धर्मो धर्मो तो बहुत किस्म का होता है देहोधर्मो मनोधर्मो समाज धर्मो वेद धर्म बहुत सारे होता है लेकिन इनमें से परो धर्म क्या है भागवत का महिमा से जब गोकर्ण जी टूटे हुए पिताजी टूटे हुए दिल और प्रश्न कर रहे बचाओ हमको बेटा हमको बचाओ मामो धरो जगत निधे दया निधे हमको बचाओ हम तो गया और संसार में हमारा लगन लग गया और हम जल के खा गए हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है क्या करें कोई भी संसारी आदमी वास्तव सुखी नहीं है सुख का मुताबिक सुख का कोई छाया है लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन ये सुख का पीछे कितना गहरा दुख की विचार है ये साधारण आदमी नहीं जानते भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात बार बार कहते थे जो लोग तागी तैगी महात्मा बन गया है पहले कान खोर सुन लो तुम लोग संसारी आदमियों का पास कथा कीर्तन करने के लिए जाओगे इनके हवेली में रहोगे फल फूल तुमको देगा मिठाई लेकिन सावधान रहना ये संसारी आदमी का संसार देख के तुम्हारा अंदर में कई इच्छा ना पैदा हो सरा सरस्वती ठाकुर बताएं वो तो साधु है तुमको साधु है ना तुम तुमको ये विचार करना है इसका बाहरी दृष्टि में जितना सुंदर रनुक संसार का एंजॉयमेंट है इसका पीछे क्या दुख भरे नाले हैं इसको बिचार तुम्हारा अंदर में पल पल में होना चाहिए अगर बिचा छूट गया तुमको भी इसका संसार दे लगेगा हम भी संसार में चले यह हमारा अच्छा है कितना सुंदर देखो जैसे गोकुर्ण जी का पिताजी बताए थे आत्मादेव जी बार बार इसका प्रसंग पर कभी चर्चा होगा सन्नासी ने बोले कि महाराज आप विचार बना लो ठाकुर जी का भजन करो और इस संसार क्या होगा नहीं हमको संसार चाहिए हमको पुत्र चाहिए पुत्र, पुत्रम देहि बलाद ओ जोर जबरस्ती आपको पुत्र देना चाहिए नहीं तो आपका सामने खुदकुशी करेंगे अरे रुको रुको महात्मा तो बड़ा दयालु होते रुक लिया रुक ले नहीं तो आपका सामने हम खुदकुशी करेंगे पानी में डुबके लगा हमारा रुको रुको फिर उसका समाधान दिया लेकिन होनहार की खेल है जो होना तो होगा ही उसको कौन मिटा सकता है इसका तकदीर में है दुख लेकिन बाद में गोकौर्ण जी जो उपदेश दिए हैं, उसका एक लाइन हम बताए बहुत चर्चा करने का समय नहीं है धर्मम भजस सततम लोक धर्मान धर्मम भजस सततम ते जो लोको धर्म सेवस्व साधु पुरुषान जही का पिताजी सुनो तुम एक काम करो धर्मम भजस्व सततम तेजो लोको धर्मान धर्म बहुवचन यूज किया यहां बहुवचन यूज किया सुंदर सेवस्व सदपुरुषाण जहि काम तृष्णाम पहले बोला धर्मम भजस सततम ये धर्म सततम माने कंटिन्यूसली फॉर इंफिनिटी पीरियड जीवात्मा को जो धर्म पालन करना है वो क्या है नित्य धर्म नैमित धर्म नित्य धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे अगर काल समय हो तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे और भागवत से जो श्लोक बताए सौ वो पुंगसाम परो धर्मो यथो भक्ति राधक खजे अहितु की अप्रतियहता जयात्मा सुप्रसीदती धर्म तो वो है सौ वो निश्चित में परो धर्म वही ही है पुंगसाम जितना सारे जीवात्माओं के लिए कोई कोई उल्टा व्याख्या करते हैं बोलते है पुंगसाम मतलब पुरुषों के लिए धर्म बताया गया स्त्रियों के लिए तो धर्म न था लेकिन ये पुंगसाम ये शब्द इसके लिए व्यवहार नहीं किया पुंगसाम ये शब्दों का क्या माने रखता है हमारा पूर्वजों ने सुंदर व्याख्या की पुंग का मतलब पूरे पूरे देहे वसती इति पुंस पूर मतलब ये देहोरूपी जो पूर्व है इसका अंदर में जो जीवात्मा आत्मा रहते हैं जिसका बारे में थोड़ा देर पहले बताया था ये देहो रूपी मंदिर में इधर सिंहासन में भगवान बैठे हैं आत्मा बैठे हैं ये जो जीवात्मा एवं परमात्मा एक दूसरे को छोड़ते नहीं उपनिषद का विचार है अभी इतना लंबा चौड़ा करेंगे नहीं व्याख्या सुंदर बात ये है कि ये जो आपका सुंदर शरीर है दो आंखे हैं देखो नौ गेट हैं। विचार करके देख लेना नौ गेट आपका शरीर जब आप निकलेंगे ये नौ गेट के अंदर किसी भी एक गेट से आत्मा निकल जाए माइंड इट या तो कान से या तो आंखों से नाक से मुख से या जो भी जगह है छिद्र है जहां उसे निकालेंगे छ गेट नौ गेट है नवोद्वीपे ये नव नौटा नौ जो हा नवद्वार ये द्वार संपन्न ये शरीर है इसका अंदर में भगवान बैठे हुए हैं अजीब आत्मा तो है अहंकारी है इसका बारे में बाद में अब बात ये है पूरे अर्थात देहे बसति इति पंशम अर्थात स्त्री पुरुष ये बात नहीं हुआ मतलब देहधारी जीव का अंदर जो जीवात्मा रहते हैं उसका सबको का बारे में एक बात बता जीवात्मा हो गया तो सौ बोई निश्चित में व पुंगसाम ये जीवों के लिए धर्म है जयात्मा सुप्रसीदती प्रसन्नता आपका आता है सुंदर सा मलाई रबड़ी खा लिया शादी में भंडारा खा लिया बड़ा वार प्रसन्न हुआ रात का लिए सुबह में रोना आ गया कुछ घटना हो गया यह सब प्रसन्नता का बारे में हम चर्चा नहीं की यह प्रसन्नता भागवत में जो बोला गया यह प्रसन्नता पार्मनेंट अनंत काल के लिए प्रसन्नता ये आपका आत्मा का साथ रह जाएगा सिर्फ अभी उसका ऊपर एक पर्दा है संत महात्मा का काम ये है ये पर्दा को हटा देना संत महात्मा का काम ये है काल भी थोड़ा उठाया था जे क्या करता है संत महात्मा भले प्रभुचनों के द्वारा इनके माया का पर्दा हटा देता है यही इनका काम है आ, उसके बाद ही आपका स्वरूप का उद्बोधन हो जाता है उसका नित्य कर्तव्य क्या है भगवान का भक्ति करना ये सामने आ जाता है और ये सामने जब आ जाए उसका कोई चिंता नहीं है बस अपराध ना करे तो सामने ही गाड़ी चलते रहेगा अंतिम में गलत वृंदावन में पहुंच जाए जो भी ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं गोलोक बहुत दूर है बड़ी दूर नागरी है ये जो कीर्तन करते हैं गोकुल नागरी लेकिन दूर होते हुए ही आपका सामने आ जाएगा गोलोक ब्रजवासी लोग सुंदर गाते हैं बड़ी दूर नागरी गोकुल नगरी गोकुल नगरी बहुत सुंदर गाते हैं बजवासी लोग लेकिन ये गोकुल नगरी सचमुच दूर है लेकिन संत महात्मा के कृपा हो जाए तो एकदम नजदीक बहुत दूर नहीं है पहुंच जाओगे लेकिन ये जो व्याख्या है भागवत का निश्चित रूप में वो भगवत धर्म है नित्य धर्म है सौ वो पुंगसाम परो धर्मो य भक्ति रघ खजे अधक्ष जो भगवान का भगवान को सेवा करे ये अधक्ष जो भगवान अधक्ष जो शब्दों का भी व्याख्या है बाद में करेंगे काब इनके सेवा करते करते वो एकदम आनंदित आनंद में डूब जाए और नित्य सेवा ये कोई सेवा अगर मिले महाराज जी बताए जे ये इसमें क्लांति होने का कोई संभावना नहीं आप सब इधर ये जगत में सेवा करने से थोड़ा रेस लेना पड़ता है अब हमारा दो घंटा रसोई किया एक घंटा तो विश्राम होना चाहिए लेकिन वो जगत ऐसा है ये आपका ये विचार में नहीं आएगा वो जगत ऐसा है वहां विश्राम लेने का कोई इच्छा ही नहीं पैदा होगा वहां स्पॉन्टेनियसली हृदय से स्वतः प्रवृत्त का सेवा करने का जो वृत्ति है वो मिटेंगे नहीं वो चलते रहे जैसे गोपियों का सामने से बाहरी दृष्टि में कृष्ण चले गए मथुरा लेकिन सेवा लेकिन बंद नहीं है सेवा चलते रहते हैं वो सब बहुत सारे ऊंचा विचार है तो सौ वही पुंग सम परोधर्म यो भक्ति रधुख वो भी अहेतुकी होना चाहिए कोई ऐसा कंडीशन लगा दिया राम जी हमको ये पैसा दें ऐसा कर दें तो हम ठाकुर जी का भजन करेंगे ये कोई भक्ति नहीं हुआ वास्तव अहितुकी अप्रतिहता अहितुकी है ये अहितुकी है अप्रतिहता है अहितुकी है अप्रतिहता है अहितुकी किसको बोलता है भले अहितुकी छोटो कर करता छोटा अहितुकी बोलता है कि जिसको कोई कारण कंडीशन नहीं है अप्रतिहता मतलब जिसमें कोई रोक टोक टिकेगा नहीं अहित की मतलब जिसमें कोई कंडीशन आपका नहीं रहेगा अप्रत मतलब आपका कोई रोक टोक टिकेगा नहीं जैसे एक उदाहरण दे दे गंगा जी बहती हुई आ रही है कहां से गंगोत्री से आप अगर गए हों तो उधर पता है कैसे ठोक् खाते खाते गंगा जी ऐसे ऐसे लहराते हैं लेकिन कोई भी उसका बधाए आपको गंगा जाते याते, जाते जाते जाते सागर में सागर का साथ संगम वो सागर में जाने से उसका आनंद है ऐसे जीवात्मा जो है भक्ति करते करते भगवान का पास पहुंच जाए तो अमृत का सागर में जाए तो उसका आनंद है नहीं तो कोई आनंद नहीं है बिल्कुल कष्ट ही कष्ट है बाद में पता चलेगा ये सब तो ये जो हमने बताएं कि देखो और एक बात महाराज जी बताएं आठ साल से आसी साल तक एकादशी का नियम है इसका मतलब ये समझ लो मात आशी साल का बाद एकादशी माना है ऐसा नहीं महाराज जी काल भी बताए आदमी भी बताए आशी साल का बाद भी एकादशी चलना चाहिए अगर समर्थ नहीं है तो वो है अगर कोई एकादशी उसका लिए संभव नहीं है तबियत तो एकदम टूट गया उसको जीना मुश्किल है तब चलेगा हमारा गुरुजी 102 साल का सा ऊपर तब भी एकादशी की तो एक साल से आठ साल से आसी साल का अंदर एकादशी है इसका मतलब इन्हें हो इक्यासी साल हो जाए तो एकादशी छोड़ दो ये नहीं, नहीं इसका माननी ये है कि अगर असमर्थ है एकदम मर रहा है तो उसका लिए कोई बाधा नहीं लेकिन शरीर ठीक है तो एकादशी जिंदगी भर चले क्योंकि तो एकादशी जैसा व्रत है हमारा भक्ति बिलस में लिखा है सर्वबोत सिरोमी एकादशी एकादशी का ऊपर कोई व्रत नहीं है एकादशी इतना प्रिय व्रत है भगवान का एकादशी पालन करो तो आपको भक्ति जरूर मिलेगी लेकिन सही ढंग से करना चाहिए उसका भी बहुत नियम है अभी ये बताने का टाइम नहीं है जो भी है अभी गोकर्ण जी जो पिताजी को संदेश दिए हैं उपदेश दिए एक, एक लाइन हम बता रहे हैं धर्मम भजस्व सततम तय यो लोक धर्मान जितना सारे धर्म का नाम पे चल रहा है देहोधर्म मणधर्म समाज धर्म लौकिक जितना सारे धर्म कर्म का बारे में समाज का रोक टोक है सारे छोड़ दो एक चीज करने से आपका कोई आपका बाधा नहीं रहेगा वो क्या है धर्मम भजस्व धर्मम क्या है भागवत धर्म उसको ही आत्मधर्म बोला गया तो उसको ही भागवत धर्म बोला गया ये पालन करने से आपका कोई समस्या नहीं होगा क्यों आप अगर बोलो देखे ये हमारा अगर ये कर्तव्यों का ना पालन किया तो हमारा दोष लगेगा नहीं कोई दोष नहीं आपको स्पर्श करेगा क्योंकि आनंद तो ब्रह्मांडो भगवान का अंदर ही विराजमान है इसलिए भाग, भा, भागवत ने सुंदर बताया नारद जी सुंदर बताए भागवत में यथा तरोर भुजो प्राणो तरर्मूल निशेचनेस्कंद भुजोपाखा प्राणोपहारियानमु अच्छुतेजा बलजन यथा तरर्मूल निषेचने न तिपति तस्कंद भुजोपाखा प्राणोपहारिया सर्व सर्वर्हननम अच्छुतजा अच्छु तो भगवान श्री कृष्ण पर अखिलेश्वर भगवान का पूजन करना सेवा करना ये कैसा है जैसे एक वृक्ष का जड़ में ही आप पानी डालते हो कोई मूर्ख ऐसा नहीं है कि ऊपर उठ के सीढ़ी लगा के पत्ता पत्ता में सब पानी दे के नीचे आए कभी नहीं करता जड़ में पानी दे दे तो अपने आप पहुंच जाए तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरण में भक्ति करो तो इसमें जितना सारे भगवान से आए हुए जितना सारे देव देवियां हैं भगवान श्री तो गीता में खुला हम बता दिया जो देव देवियों का पूजन करे अवेदि पूर्वक हम, ये मेरा ही अर्चन करते हैं लेकिन अवेधि पूर्वक ये विधि नहीं है उल्टा कर रहे हैं है? सर्वधर्माणाम परित्यज मा एकम शरणम भजो अहम त्यम सर्व पापी भ्यो मोक्ष दुख करने का कोई चिंता नहीं भगवान का तरफ से कमिटमेंट है प्रोमिस है आपका समाज में कोई दोस्त दूसरे दोस्त को एक दोस्त दूसरे को प्रतिज्ञा कर दिया तेरे लिए करेंगे लेकिन वो टूट गया वो अपना प्रतिज्ञा का पालन नहीं किए समाज में ऐसा अक्सर देखा जाता है प्रतिज्ञा के तेरे को देंगे जरूर हम तेरे लिए करेंगे लेकिन किया नहीं लेकिन भगवान का और भगवान का भक्तों का प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटता है ये जान लो भगवान श्री कृष्ण गीता में कुल्लम कुल्लम खुला प्रतिजानी ही कुंते हमारा भक्त कभी विनाश नहीं होता हमारा भक्तों का और हम रक्षा करते ही रहेंगे और एक सिद्धांत की बात ये है और एक सिद्धांत की बात ये है और एक और एक सिद्धांत की बात ये है अगर शुद्ध भक्तों का साथ किसी का संबंध हो गया तो ये जान लो किसी भी हालत से वो बिगड़ गया संबंध हो गया तो शुद्ध भक्तों के साथ इस जन्म में नहीं तो प्रजन्म में किसी भी हालत से उसको निकाल करके ही छोड़ेंगे ये सिद्धांत की बात है लेकिन इसके लिए आप इस जन्म खराब कर दोगे अपराध करोगे पाप करोगे ये भी ठीक नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी काम्स वंस इन अ लाइफ एक जन्म में सुवर्ण सुजोग एक बार आता है बार बार नहीं आता ये सुजोग मिला तो इसमें आप इसको यूज करो काम में लगाओ तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे आप आगे आपका विचार है आपका चिंतन है ये तो हमारा विनती है जोर जबरस्ती जो तो नहीं कर सकता यहाँ का जितना सारे भक्त लोग हैं या भक्त होने वाला है कोई भी है एकादशी का दिन जरूर हमारा तो इच्छा है रोज बोलना रोज तो आएगा नहीं कम से कम इतवार और एकादशी का दिन या राधाष्टमी जन्माष्टमी किसी भी ये इधर आके सम्मिलित रूप में कीर्तन करो और थोड़ा प्रसाद बटवारा करो सब कोई का मंगल होगा ही होगा ये हमारा इच्छा है वैष्णव का आगे आपका इच्छा आगे नहीं बढ़ाते हुए बास का विश्राम दे क्यूँकी ज्यादा बोले तो हजम करना भी चाहिए समझ में नहीं आया तो क्या वो। बांछा कल्पतुरु के पास पतिता नंग पावने